द्रं कर्णे श्रोया देवा भद्रं पशे पांचा स्वा सस्तमे यशेबा स्वस्ति न इंद्रो वृत्स्रवा स्वस्ति नो विश्व स्वस्थ साक्ष बृहस्पति दू शांति शांति सा अथर्वेदी मुंडोपनिषद उसके शांति मंत्र हैं भद्रांकर्णे भी श्रेणुयामह वयम हम लोग कानों से अपने कानों से अच्छे सुने भद्रम शेणुयाम भयम हम लोग अच्छे सुने अपने कानों से कर्णे भी जो तृतीया का बहुवचन है कर्ण ही होना चाहिए जैसे राम ही होता है कि छादस प्रयोग है छादस ही बहुलम्ब ऐसा सूत्र है यहाँ अतो विशेष नहीं लगा है कर्णे भी कानों से आता है हम अपने कानों से अच्छे शब्द सुने बुरे शब्द न सुने कभी भी प्रार्थना करते कुर्सी में बैठे और भत्रम भद्रम अक्ष अक्षभीर हम अपने आंखों से अक्षभीर यहां भी अक्षभी के स्थान पर अक्षभी हो रखा है अक्षभीर भद्रम पर हम अपने आंखों से अच्छे देखें कभी बुरा न देखें प्रार्थना कर रहे हैं। से। देवा, दे देवा, दे दे लो। क्यों हम लोग हैं यज राह यज्ञ करने वाले हैं कोई ज्ञान यज्ञ में लगे हुए हैं कोई कर्म यज्ञ में लगे हैं कोई उपासना यज्ञ में लगे हैं हम यज्ञ करने वाले जो लोग हैं हम लोग स्थिर स्तुष्टवां समुवीर तो विशेष देवहितमायु स्थिर अंग ही संपूर्ण हमारे इंद्रियों के अंग स्थिर हो मजबूत हो तभी हम कुछ कर, कर पाएंगे चाहे ज्ञान साधना करें चाहे ध्यान साधना करें चाहे उपासना करें चाहे कर्म करें शरीर की पुष्टि अवश्य चाहिए अंगही स्थिर अंग ही स्तुष्टवांशन तनुभ मह देवितम यायु कहते हम तनुभ थिर अंगेष तनुभ थीर अंगों के सहित हमारे सारे इंद्रिया विकल्प हो हाथ पैर आदि ठीक ठाक हो ऐसे अंगों से युक्त शरीरों से देवहितम हितम आयु व्यव हमारी जो बची हुई आयु है हम देवताओं के हित के लिए ही व्यतीत करें अन्य कार्यों में न लगे देवहित यद आयु देवहितम व्य सेव जो आयु हमारी बची हुई है उस आयु को हम देवताओं के हित के लिए लगाए चाहे ज्ञान मार्ग में लगे चाहे उपासना में लगे हैं चाहे कर्म में लगे हैं तीन ही मार्ग हैं उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान मार्ग है अगर कर सकता हो तो सबको बाध करके हम ब्रह्माष्ट्रम में रहना है और मध्यम अधिकारी है तो उसके लिए उपासना है अपने से बड़ा परमेश्वर को मानना है अपने को छोटा मानना है अपने को दास भाव में लेना है उपासना करें और मंद अधिकारी है उसके लिए निष्काम कर्म है जो बर्णाश्रम विधित कर्म है और कर्म है तो जो भी हमारे आयु है देवताओं के हित के लिए भी बीते ऐसे इस मंत्र में प्रार्थना की है और दूसरे मंत्र में भी इसी प्रकार की प्रार्थना है स्वस्तिना न इंद्रो वृद्ध श्रवा वृद्धा स्रवो यश माने होता है कीर्ति जिसकी कीर्ति फैली हुई है वृद्ध माने बड़ी हुई है ऐसे जो कौन है इंद्र परमात्मा जो इंद्र है जिसकी कीर्ति फैली हुई है ऐसे इंद्र न स्वस्ति हमारा कल्याण करे स्वस्ति के नचन है नस के नस आदेश हुआ है जिसके कीर्ति फैली हुई है ऐसा इंद्रदेव हमारे हमारा कल्याण करे स्वस्ति अच्छा स्वस्ति न पुषा पू, विश्ववेदाह जो विश्ववेद सबको जानने वाले को विश्ववेद बोलते हैं सूर्य भगवान ऐसे सबको जानते हैं पोषा पूश, जो पूषा देव है पूषण देव पुषा विश्ववेद सबको सब जानने वाले पूषा न स्वस्थि हमारा कल्याण करे महासषष्टि का बहुवचन स्वस्थि तार्क अरिष्ट नेमी तार्क्ष होता है गरुड़ गरुड़ को तार्क्ष बोलते हैं गरुड़ भी है तारक्ष भी है बहन तय भी है नाम होता है अरिष्ट नेमी ऐसा लगाना तारक्ष जैसे चक्र के अग्रभाग को अरिष्ट बोलते हैं जो सुदर्शन चक्रादि जो होते हैं उनके अग्रभाग जिस जिस धार से काटा जाएगा उसको अरिष्ट बोलते हैं उसके समान विघ्नों को नाश करने में समर्थ है गरुड़ ऐसे गरुड़ कहा अरिष्ट नेमी अरिष्टों को नाश करने में चक्र के समान जो गरुड़ है तारक्ष है स्वस्थि वहां नाश स्वस्थि हमारा कल्याण करे गरुड़ भी स्वस्थि बृहस्पति दला दो और देवताओं के गुरु जी जो बृहस्पति हैं वो भी न बने अस्मागम हमारे लिए अस्मभ्यम स्वस्थिक धातु हमारे लिए स्वस्थ कल्याण का विधान करें स्वस्थि प्रदान करें कल्याण करें ऐसा हम चाहते हैं कि आगे हमें ग्रंथ पढ़ना है पढ़ाना है उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है देवताओं के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो विघलों की शांति होने की संभावना है ऐसा है। ओम शांति ही शांति शांति तीन बार जो शांति ही शांति शांति कहा हम आध्यात्मिक तापों से ग्रसित होते हैं आदि भौतिक तापों से ग्रसित होते हैं और आदिदैविक तापों से ग्रसित होते हैं कोई व्यक्ति तीनों तापों में होगा कोई दो में होगा कोई एक के घेरे में होगा किन्तु घेरे में पड़े सभी होते हैं शरीर स्व संबंधी शरीर परेशानी मन में ताप है कष्ट है अपने शरीर ठीक नहीं है रोगी है कई प्रकार के कष्ट है कष्ट मन में है उताप है इसको कहते हैं आध्यात्मिक आध्यात्मिकताप आध्यात्म शरीर स्व-शरीर संबंधी जो कष्ट हमें झेलना पड़ता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप, हमारा शरीर ठीक है किंतु शत्रु की उन्नति हो रही हो मित्र की अवनति होती हो उसमें भी हमें कष्ट होता है शत्रु की उन्नति हमें कष्ट देने वाली है और मित्र की जो अवनति है वह भी हमें कष्ट देने वाली है तो यह भी एक ताप है हमारा हमें कष्ट होता है शत्रु आगे बढ़ गया मन में बहुत दुख होता है और मित्र पीछे हो गया तो वहां भी दुख होता है इसको कहते हैं आदि भौतिक ताप हमारा शरीर तो ठीक है किंतु दूसरे लोगों से होने वाला कष्ट कोई झगड़ा फसाद आ गया कुछ हो गया मन में कष्ट है भौतिक ताप जिसको बोलते हैं भूत संबंधित ताप इसको आदि भौतिक ताप कहते हैं कष्ट में होगा और तीसरा ताप ऐसा है आदिदेविक ताप एक आए कुछ दैवी घटना घट जाती है अपना शरीर भी ठीक ही था किसी ने हमने परेशान नहीं किया दैवी प्रकोप होना जैसे भूकंप हो जाना अमुप हो जाना सोमानी आ जाना इत्यादि वो भी कष्ट हमें झेलना पड़ता उसको है उसको कहते हैं आदिदेविक ताप वो तो देवता संबंधिताप है ये तीनों तापों के शांति के लिए निवारण हो इसके लिए तीन बार शांति ही शांति ही शांति ऐसा बोला जाता है उपनिषद में ऐसा बोलते हैं तीन बार बोला शांति ही शांति ही शांति क्योंकि तीन प्रकार के तापों में से कोई भी ताप हमें कष्ट न करे परेशान न करे इसके लिए शांति ही शांति शांति ऐसा बोला जाता है ऐसा कहा <coughs> देखिए भाष्यकार ने अथर्वेद के ऊपर जो पचास शाखाएं हैं अथर्ववेद के परिषद में वेदों की शाखा की कुछ चर्चा है परिषद में चर्चा है वेदों की कितनी शाखाएं हैं ऋग्वेद की इक्कीस शाखा मानी गई है इक्कीस शाखा वाले ऋग्वेद है जिसमें हम दस उपनिषद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद का एक ही उपनिषद मिलेगा ऐतरे उपनिषद ऋग्वेद तो ही है एक ही शाखा हम पढ़ते हैं इक्कीस शाखा वाले ऋग्वेद की चर्चा है और 109 नौ शाखा वाली यजुर्वेद की चर्चा में है यजुर्वेद एक सौ नौ वाली नौ शाखा वाला है और एक हजार साखा वाला की चर्चा है तो आज के दिनों में सबसे ज्यादा आघात हुआ है सामव के ऊपर तीन शाखाए उपलब्ध है बोलते हैं लोग एक हजार में से तो, अथर्वेद के पचास शाखाएं हैं उनमें से भाष्यकार ने तीन शाखा के ऊपर भाष्य लिखा है हम जो पढ़ते हैं तीन उपनिषद अर्थर्वेदी होते हैं मुंडक प्रश्न और मांडुक्य ये अथर्ववेद के हैं। मुंडक है और प्रश्न है और मांडुक्य है ये तीनों अथर्ववेद के हैं इसी के शांति मंत्र हम पढ़ रहे थे भद्रांत करवेद का शांति शांति मंत्र से ही पता लग जाता है किस वेद को हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे ईशाबाषय परिषद पढ़ रहे थे उस समय हम क्या पढ़ रहे थे पूर्ण मधर्ण था और केनो केरोद पढ़ने लगे तो आप्यंत मदि पढ़ने लग गए तो था और कठोर परिषद में शहना बाबू पढ़ने लग गए वो कृष्ण यजुर्वेदीय था यजुर्वेद तो था कृष्ण यजुर्वेद था और यहाँ पर भद्रंग करे भी हम शांति मंत्र पढ़ गए तो ये शांति मंत्र हो गया तो देखिए वाले अथर्पेद है तो, तो भाष्यकार ने मुंडको परिषद के ऊपर ही क्यों भाष्य लिखा होगा अब यह एक प्रश्न उठता है टीकाकार इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं अवतरण भाष्य थोड़ा गंभीर है आगे तो सरल है अवतरण भाष्य में थोड़ी कठिनाई आपको होगी क्योंकि टीकाकार ये दिखाना चाहते हैं तो पचास शाखा है जब अथर्वेद का तो फिर इसमें उस शाखा में से एक ही मुंडक के ऊपर ही क्यों भाष्य लिखने जा रहे हैं इसके ऊपर टीका में बोलना चाहते हैं पहले टीका कार एक मंगलाचरण करते हैं इस ग्रंथ का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय होगा देखिये इस ग्रंथ में दो विद्याओं के प्रतिपादन होना है अपरा विद्या और पराविद्याद्या में संसार प्राप्त कराने वाले जो कर्म और उपासना है जितने भी हैं इसको अपरा विद्या सदस्य कहेंगे संसार ब्रह्मलोक तक प्राप्त कराने वाले जितने भी हैं कर्म और उपासना या कर्म की चर्चा होगी अग्निहोत्र आदि कर्म की बड़ी भारी चर्चा है और उपासना की चर्चा है ओमकार की उपासना की चर्चा है तो ये <coughs> इसको अपरा विद्या कहेंगे विद्या माने उपासना आदि ज्ञान आदि है अपरा विद्या संसार प्राप्त कराने और आत्म प्राप्ति कराने वो विद्या को पराविद्या कहेंगे पराविद्या बोलेंगे दो विद्याओं का प्रतिपादन होना है अपरा विद्या और पराविद्या इस ग्रंथ का वही तात्पर्य है इसी का ही व्याख्या प्रश्नोपरिषद है यहाँ पर तीन खंड हैं ये मुंडक में तीन में दो दो भाग है प्रथम मुंडक द्वितीय मुंडक ऐसे ऐसे बोलते हैं अच्छा प्रथम खंड में दो मुंडक है द्वितीय खंड में दो मुंडक तृतीय खंड में दो मुंडक छह हो जाते हैं और इसमें प्रश्न हैं दोनों में एक ही है इसी की व्याख्या वो ब्राह्मण भाग है ये मंत्र भाग है ये जो मुंडकोपनिषद है अथर्ववेद के मंत्र भाग में है और प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग व्याख्या भाग में है इसी मुंडक की व्याख्या उसमें होनी है विशेष रूप से व्याख्या करेंगे वहां ऋषियों का नाम लेकर के या अमुक ऋषि पिपलाद ऋषि के पास गए सब बातें वहां करेंगे इसके विशेष व्याख्या के लिए प्रश्न में होगा तो यहाँ दो विद्याओं की चर्चा होनी है कर्म उपासना को अपरा विद्या में लेंगे कर्म का प्रतिपादक उपासना के प्रतिपादक जो तो विद्या है वेद है उसको अपरा विद्या और आत्म को प्रतिपादन करने वाली जो विद्या होंगे उसको परा विद्या लेंगे जिसमें अदृश्यम अग्राह्यम अवर्रम अगोत्रम अचक्ष स्रोत्रम तद पादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म परिपश्य धीरा ऐसा मंत्र आएगा पराविद्या के कथन करने के लिए ध्यान दे रहा है <kuh> तो इसके लिए टीकाकार इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य जो विषय है पराविद्या का विषय आत्मस्वरूप है तो उसके यहाँ ये यह मंगलाचरण में रखते हैं एक टीका मंगलाचरण करते हैं आनंद गिर जी यदक्षरम परम ब्रह्म विद्यागम्य विदीर यस्मिन ज्ञाते भविज सर्वं सर्व तत्म वो आगे सौनक जी का प्रश्न होगा यहाँ अंगिरा ऋषि के पास जाकर के सौनक जी प्रश्न करेंगे कस्मिन नो भगवते विज्ञाते सर्विद विज्ञात भगवती ऐसा प्रश्न करेंगे इस उपनिषद में वो ये टीकादार उसको ले किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है वो तो क्या चीज है एक को जानने से सब कुछ जानना क्या है ऐसा प्रश्न करेंगे इसके लिए यहाँ टीका में मंगलाचरण भी ऐसे करते हैं यह अक्षरम परम ब्रह्म परम ब्रह्म को जानेंगे तो सब कुछ जाना हुआ हो जाता है जैसे सोने को समझ लिया हो जिस व्यक्ति ने सुवर्ण को समझ लिया हो तो किसी भी देश में सुवर्ण की जो आकृतियां अलग अलग होगी कुंडल आदि अलग अलग बनाएंगे नाम अलग अलग होगा भारत में कुछ और बोलेंगे बुधरी को विदेश में और कुछ बोलेंगे किंतु सोना तो सोना ही है सोना को जान लिया तो जितने भी आभूषण बनेंगे सुवर्ण रूप से विज्ञात हो जाता है मिट्टी के पात्र बनते हैं अलग अलग ढंग के अलग -अलग, अलग अलग देश में अलग अलग ढंग के पात्र बनेंगे तो वो पात्र का नाम अलग अलग है अलग अलग आकृतियां होगी किंतु तो अगर मिट्टी को समझ लिया हो जिस व्यक्ति ने पहचान लिया हो तो सब मिट्टी रूप से जान लिया हुआ होता है इसी प्रकार यह संसार परमात्मा में कल्पित है जैसे सोने में जेवर कल्पित हैं, और ये मिट्टी में पात्र कल्पित हैं, ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा में जगत कल्पित है तो परमात्मा को जाएंगे क्यों तो जगत पूरा जगत जाना हुआ हो जाता है उत्तर होना है इसके लिए बोलते, है, बोलते हैं ये बोलते हैं यद परम ब्रह्म जो अक्षर है न क्षरती अक्षर जिसका विनाश कभी नहीं होता हो उसको अक्षर बोलते हैं पुरुषहु लोके चरश्चाक्षर है व अक्षर सर्वाणु भूतान अक्षर उच्चित अधिकीता पंद्रद है न क्षरती अक्षर जिसका क्षर नहीं होगा विनाश नहीं होगा अविनाशी तत्व तो इसको अक्षर कहा जो ऐसा परम ब्रह्म है अक्षर अविनाशी परम ब्रह्म है विद्यागम्यम ज्ञान से ही गम्य होता है ज्ञान का विषय बनता है ऐसा कहा है इति रितम कथितम शास्त्र कृतवी शास्त्रकारों ने कहा ज्ञान से ही वो जाना जाता है और कोई उपाय नहीं ऐसा परम ब्रह्म है विद्यागम्यम विद्या से ही जानने योग्य है ये ईरितम कथितम ऐसा कहा गया ऐसा तत्व है परब्रह्म है और ये ज्ञाते भवेश ज्ञातम सर्व तत्व ज्ञातम अवेद जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है तत्श्याम असंशयम तत्श्याम असंशयम अहम मैं वही हूं कोई संशय नहीं है जो अक्षर है पर है विद्या से प्राप्त है ऐसा शास्त्रों ने कहा है और जिसके जानने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है वही तत्व तो मैं हूं इसमें कोई संशय नहीं है मैंने अहम ब्रह्मास्म मंगलाचरण का तात्पर्य यही होता है मैं वही चीज हूँ मैं अलग नहीं हूँ उपाधि के कारण अलग प्रतीत होता हूं किन्तु तो उपाधि हटाओ वही हो जाता हूँ लक्ष्यार्थ एक है भाच्यार्थ भेद होने पर भी लक्ष्यार्थ एक है ऐसा मंगलाचरण किया कहते हैं अब यहां पर इस ये मुंडकोपनिषद को क्यों भाष्य लिखा होगा भाष्यकार ने बाकी जब पचास उपनिषद है अथर्ववेद में तो अन्य उपनिषद को ऊपर न लिख करके मुंडक में क्यों लिखा होगा प्रश्न तो इसलिए हो गया कि मुंडक की व्याख्या है वो मुंडक में लिखा है तो व्याख्या करनी पड़ेगी उसमें तो लिखेंगे ही और मांडुक्य ऐसा है वो स्वतंत्र उपनिषद है जहां मां बाग्य पड़ा हुआ है मांडुक्य तो उसको उसमें तो लिखना आवश्यक ही है किंतु अन्य उपनिषद में बहुत सारे हैं तो क्यों अन्य में ना लिख करके मुंडक में लिखा होगा इसको लेकर बोलना चाहते हैं इसका तात्पर्य बताना चाहते हैं टीका नहीं ब्रह्मोपनिषद गर्भोपनिषद आद्या देखो ये अधर्व वेद में ब्रह्मोपनिषद भी है और गर्भोपनिषद भी है गर्भ की यात्रा गर्भ में कैसे शिशु रहता है उसकी चर्चा है और ब्रह्म के बारे में बतलाने वाला ब्रह्मोपनिषद भी है अथर्व वेदी है ब्रह्मोपनिषद और गर्भोपनिषद आदि माने बहुत सारे हैं तो अथर्वण वेद से बहुत उपनिषद अथर्व अथर्ववेद का बहुत सारे उपनिषद हैं अथर्वण वेद अथर्वणेद का माने अथर्ववेद का बहुत सारे उपनिषद हैं। माने पचास उपनिषद है सब मिलकर अथर्वेद में भुक्तिक उपनिषद में चर्चा है संति है शारीर के अनुपयोग कहते हैं उन उपनिषदों का ब्रह्मसूत्र में उपयोगिता नहीं हुई उपयोग नहीं हुआ किन्तु इस मुंडक के एक मंत्र जो यत अदृश्यम अग्राह्यम हाँ, अवर, अगोत्र अवरणम इत्यादि जो मंत्र हैं वहां ब्रह्मसूत्र में इस मंत्र की चर्चा रखी एक अधिकरण बनाया हुआ है इस ब्रह्मिषद के मंत्र का ब्रह्मसूत्र में विचार करना है इसके लिए इस उपनिषद को यहां भाष्य में लिखने के लिए तैयार होते हैं कहते हैं शाम उपनिषदाम उन उपनिषदों का जो अन्य उपनिषद उपनिषद गर्भोपनिषद उपनिषद आदि बहुत सारे उपनिषद अर्थ में है किंतु ताशाम शारीरिक अनुपयोगित्व आदि शारीरिक होता है ब्रह्मसूत्र शारीरिक में मान ब्रह्मसूत्र में उपयोगिता नहीं आई किसी की वहां किसी मंत्र उन उपनिषदों के मंत्रों की चर्चा नहीं हुई ब्रह्मसूत्र में गर्भोपरिषद मंत्र की चर्चा नहीं ब्रह्मोपनिषद आदि की चर्चा नहीं और से अभ्याचिका, उसके व्याख्या करना इष्टा नहीं है भाष्यकार को भाष्यकार ये चाहते हैं जिन उपनिषदों का कोई ना कोई मंत्र ब्रह्म सूत्र में आया हो वहां पर ब्रह्मसूत्र के अधिकारणों को लेकर के चर्चा हो रही हो उन्हें के लेकर के भाष्य लिखना चाहते हैं एक इसलिए अदृश्य गुण को धर्म उत्तर ऐसा ब्रह्मसूत्र है प्रथम अध्याय दीप्ति इक्कीस नंबर का सूत्र है <स्थिण> अदृश्यत्वादि गुण को धर्म उक्त है कहते हैं अदृश्यत्वादि धर्म वाला गुण कहा है ब्रह्म का गुण कहा है जगत का कहा गुण परमात्मा है क्यों अदृश्यत् गुण वाला धर्म बताया है उसका क्या धर्म बताया अदृश्यत्व यद अदृश्यम अग्राह्यम अवर अगोत्रम अचक्ष सूत्र इत्यादि अवर्णम अचक्ष सूत्रम तदपनिपालम इत्यादि धर्म का कथन होने से धर्म उक्त है इत्यादि अधिकारण उपयोगी ये जो मांडुक्य परिषद है इस मांडुक्य परिषद में आया हुआ जो मंत्र है अवरलम इत्यादि यह मंत्र ब्रह्म सूत्र में उपयोगी है प्रथम अध्याय द्वितीय पाद में 21 नंबर के सूत्र पर इसकी चर्चा है इस मंत्र की चर्चा है ब्रह्म सूत्र इसलिए ये उपनिषद की व्याख्या लिखी गए उपयोग मुंडक से प्रतिकमादत्ते इसलिए मुंडक जो है व्याख्या करना इष्ट है इसके मंत्र का ब्रह्मसूत्र में विचार होना है व्याख्या करना इष्ट होने से प्रतीकम आदत्य प्रतीक लेते हैं भाष्यकार मंत्र का प्रतीक जो आगे आने वाला मंत्र है शुरू में मंत्र आएगा ब्रह्म देवान प्रथम बभू इत्यादि मंत्र आएंगे प्रतीकम आदत्य भाष्यकार भाष्यकार प्रतीक ग्रहण करते हैं आगे आने वाला जो शुरू का मंत्र है ब्रह्मा देवा नाम प्रथमो बभूब विश्वस्वर्ता भुवनशुप्ता इत्यादि मंत्र आएगा उस मंत्र का प्रतीक लेते हैं भाष्यकार एक भाष्य में देखिए ओम ब्रह्मा देवानाम इत्यादि आथर्वणोपनिषद ऐसा कहा ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमो बभूब इत्यादि मंत्र शुरू होगा तो ये आखर्मण उपनिषद है माने थर्वेद का उपनिषद है अथर्वेद संबंधी उपनिषद को अथर्वण कहा अथर्वेद संबंधी उपनिषद है ऐसा कहा ठीक है देखिए व्याचिख्या सीता इतिशेष हाँ। क्या दे ब्रह्मा देवान इत्यादि अथर्वण परिषद व्याचिक सीता व्याख्या इष्टा माने भाष्य के पंक्ति में व्याचिका सीता इतना लगा जोड़ देना ऐसा बोलते हैं तो उपनिषद व्याख्या करना इष्ट है ऐसा शेष आगे शंका है टीका उपनिषद मंत्र रूपा यह उपनिषद जो, जो मंत्र रूप है मंत्र स्वरूप है मंत्र है ये उपनिषद ये जो आने वाली उपनिषद है कुंड उपनिषद जो ब्रह्म देवान इत्यादि जो आएंगे तो ये मंत्ररूप है यह उपनिषद ईएम उपनिषद मंत्र रूप मंत्र स्वरूप है मंत्राणाम से और मंत्रों का प्रयोग कर्म में होता है जब कर्म करते हैं तो मंत्रों का प्रयोग होता है तो ये इसका अभी कर्म में उपयोग है ही नहीं इस उपनिषद का कर्म कांड में उपयोग है ही नहीं इसलिए मंत्रों का प्रयोग होना चाहिए कर्म में जब इसका कोई उपयोगिता नहीं तो इसकी व्याख्या करना इष्ट नहीं ऐसा यहाँ पूर्व पक्षी शंका करने जा रहा है नानो उपनिषद मंत्र रूपा ये उपनिषद जो है मंत्र स्वरूप है मंत्राल मंत्रों का क्या प्रयोग होता है ईशेत्वा तो इत्यादि मंत्र है कुशाकार कर्म में प्रयोग होता है कुशाचेदन के समय प्रयोग किया जाता है मंत्राल ईशेत्वा इत्यादि नाम जो ईशेत्वा ईशेत्व बाह व्यस्ता इत्यादि युर्वेद के सुरु का मंत्र आता है इत्यादि मंत्रों का कर्म संबंधे नए प्रयोजन व कर्म के साथ संबंध करके ही प्रयोजन सिद्ध होता होगा खाली मंत्रों का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कर्म के साथ जुड़े बिना और ये भी मंत्र रूप है और यहां कर्मों के साथ इनका प्रयोजन दिखता नहीं है इसलिए व्याख्या करने इष्ट नहीं है ये पूर्व की शंका है ये शांश मंत्राणाम ये जो मुंडो में आने वाले जो मंत्र हैं इन मंत्रों का कर्म से विनियो का प्रमाण अवलंब है कर्म में उपयोग करने वाले प्रमाण मिलते नहीं है जैसे ईश्त्वा आदि मंत्रों का कुशाचेदन रूपी कर्म में प्रमाण मिलता है उसमें कर्म में उस मंत्र को पढ़ा जाता है किंतु ये मंत्र रूप है प्रयोग नहीं हो पा रहा कर्म में। है मंत्राले यहां आने वाले जो मंत्र हैं मुंडक में कहा कर्म सुनियोजक प्रमाण अनुपलम्ब है कर्म में लगाने वाले जो विनियोजक प्रमाण उपलम्ब नहीं है प्राप्त नहीं है इसलिए तत्संब असंभवात कर्म संबंध असंभव हो गया माने कर्म कर्म के साथ संबंध होने सकता है क्योंकि कोई प्रमाण मिलता है मंत्रों का कहा किस कर्म में जोड़ना है जैसे ईशेत्वा मंत्र को लगाया जाता है कुशाचेदन के समय में ऐसा कुशाकाटते समय में ईशेत्वा ईशे त्वरवा इत्यादि मंत्र बोला जाता है किन्तु ये, ये इस उपनिषद में जो मंत्र आ रहे हैं इनका कोई कर्म में उपयुक्त न होने से इसलिए तत्संबंध असंभवात् माने कर्म के साथ माने कर्म कर्म के साथ संबंध का असंभव होने से इन मंत्रों का इस इनकी व्याख्या करना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इन मंत्रों का व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं इसलिए व्याख्या सिद्धत्व न संभवती व्याख्या करना इष्ट संभव नहीं आशंख्य आशंख्य मानसिक उत्तर ऐसी शंका किसी कमने आ जाए क्योंकि जो मंत्र होते हैं कर्म में उपयुक्त होते हैं ये मंत्रों का कर्म उपयुक्त नहीं है इसलिए इसकी व्याख्या करना इष्ट तो नहीं मान्य भाष्यकार को ऐसा कहना चाहता है कोई शंका करता है ऐसे शंका करने वालों के लिए आगे उत्तर देना चाहते हैं अश्स् मंत्र के उत्तर देंगे या टिप्पणी है दो नंबर टिप्पणी है ना? अच्छा एक भी है एक ने कहा जो अदृश्यत्वादिगुण का धर्म होते एक नंबर टिप्पणी थी माने इस मंत्रों का यहाँ के जो एक विशेष मंत्र है ये मंत्र का प्रयोग कहां हुआ है ब्रह्मसूत्र में प्रयोग हुआ है कहा कैसा हुआ तो कहते अदृश्यत्व आदि इत्यादि कि कौन मंत्र है यहां पर आएगा इसी प्रथम मुंडक के प्रथम खंड प्रथम मुंडक प्रथम खंड के छठा मंत्र आएगा अदृश्यम इत्यादि मंत्र जो पराविद्या विद्या का विषय करके दिखाएगा ये मंत्र परा को विषय करने वाला मंत्र है अपरा विद्या को नहीं माना यत्त अदृश्यम आदि के द्वारा शुद्ध आत्मा की चर्चा करेगा ब्रह्म की चर्चा करेगा संसारी चर्चा नहीं करेगा वो मंत्र यत्त यदृश्यम इत्यादि श्रोताओ ये जो तो श्रुति यहाँ इसी में प्रथम मुंडक प्रथम खंड ष्ठ मंत्र आएगा यद अदृश्य श्रोताओ अदृश्यवादी गुणों को भूत योनि भूतों के कारण कौन है ये विचार किया गया ब्रह्मसूत्र में तो वे भूतों का कारण परमात्मा ही सिद्ध हुआ इसम वेदों ब्रह्मसूत्र में उस अधिकारण में अदृश्य अधिकरण में कहा अदृश्य भूत परमात्मा भूतों का कारण अदृश्य वाला परमात्मा ही है क्यों यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि सर्वज्ञत् इसी खंड में आगे आएगा मुंडक में यह सर्वज्ञ सर्वविद यदि परमेश्वर धर्म परमेश्वर धर्म भाई यही है सर्वज्ञ भी होता है सर्वविद भी होता है वो धर्म से निर्देशा जिसको भूतयोधी शब्द से कहा था आगे जाकर उसको सर्वज्ञ सर्वविद शब्द से बोलेंगे इसलिए परमात्मा ही लेना होगा यह सूत्र का अक्षरा माने ज्ञान ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ ये होता है कहा दो नंबर टिप्पणी में कहा था संकमान से कहा संकमान सूत्र संकम प्रति इदम उत्तरम उच्यते ऐसी शंका किसी ने कहा था क्योंकि ये मंत्र रूप है ये जो मुंडोको परिषद मंत्र रूप है और मंत्रों का कर्म में उपयुक्त होता है जैसे ईश्त्व तो आदि मंत्रों का कर्म में उपयुक्त है आदि कर्म में लगाई पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है मंत्रों का तो ये मंत्रों का किसी कर्म में विनियोजक प्रमाण तो है नहीं किसी अमुख कर्म में लगाई जाए ये मुंडोको के मंत्रों का इसलिए ये मंत्र को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है ये शंका हुई थी पूर्व पक्ष के इसके उत्तर कहना चाहते हैं बात टीका देखिए आगे, सत्यम कर्म संबंधा भाव ठीक है इन मंत्रों का कर्म के साथ संबंध तो नहीं है सिद्धांति बोलते हैं ठीक है आपका कहना पूर्वादि कहा था इनका उपयोग नहीं होना चाहिए किन्दु उपयोगिता है कर्म संबंध अभाव होने पर भी इनका उपयोग है व्याख्या करना इष्टा है ये बोलना चाहते हैं सत्यम कर्म संबंधा भावे भी कर्म के साथ संबंध तो इनका नहीं है इन मंत्रों का जैसे ईश्वत्व आदि मंत्रों का कर्म के साथ संबंध है वैसे ही मुंडोपनिषद के मंत्रों का कर्म के साथ संबंध नहीं है न होने पर भी ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्या विद्या संबंधो संबंधो भविष्य कहते फिर भी देखो कर्म के साथ संबंध होने पर भी ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करती है मंत्र ब्रह्म विद्या उपलब्धि कराने वाले हैं मंत्र आत्मविद्या ब्रह्म विद्या जीवात्मा परमात्मा की अहि ब्रह्म विद्या है उसके उपलब्धि कराने वाले मंत्र है ये कर्म के साथ संबंध होने पर भी ये कहते हैं कर्म संबंधा सिद्धांति बोल रहे हैं कर्म संबंधा भावे भी ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्यात। ब्रह्म विद्या के प्रकाशन में सामर्थ्य है इन मंत्रों में यह मंत्र में समर्थता है किसके ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करेंगे प्रकाश करेंगे इसलिए विद्या या संबंधो भविष्य भी ज्ञान के साथ इनका संबंध हो जाएगा इन मंत्रों से ज्ञान प्राप्त होगा आत्मज्ञान प्राप्त होगा विद्या के साथ इनका संबंध होगा मंत्रों का कर्म के साथ भले संबंध हो किंतु प्रयोजन सिद्ध है प्रयोजन है क्या प्रयोजन है ज्ञान के साथ संबंध होगा इन मंत्रों को ठीक से पढ़ेंगे तो क्या होगा आत्मज्ञान फल है भविष्य बता भविष्य की आगे पूर्व आदि फिर शंका करता है टीका में नो विद्याष कर्तृकवात्प्रकाशक उपनिषद पौरषेत्व प्रसंगात पाक्षिक पुरुष दोषजत्वशंकया अप्राम्याप्यते आशा फिर शंका है विद्याया पुरुष कर्तिकवात् जो है ना ज्ञान पुरुष कर्ता वाला होता है किसी पुरुष को ज्ञान होता है इसी व्यक्ति को ज्ञान होता है मनुष्य को ज्ञान होगा पुरुष कर्तिकत्व है विद्या माने जिस उपासना को लेकर बोलना चाहता है उपासना आपके अधीन है व्यक्ति चाहे करे चाहे न करे पुरुष आप, पुरुष के अधीन होने से विद्या जो होती है पुरुष अधीन मनुष्य के अधीन होने से हाँ तत्व तत्प्रकाशकत्व उसके प्रकाशक विद्या का प्रकाशक मानेंगे यदि अशिया उपनिषद इस उपनिषद को विद्या का प्रकाशक मानेंगे तो क्या होगा उपनिषदों की पौरुषत्व तो प्रसंगात फिर तो ये भी हो जाएगा क्योंकि पुरुष जो होगा वो पौरुषेय कहलाएगा विद्या अगर पुरुष कर्तिक है तो पौरुषे है तो उसके उसी को प्रकाशन यदि उपनिषद करे तो वो भी पौरुषेय हो जाएगा फिर अपौेय जो वेद को कहा वो चला जाएगा ये शंका है उपनिषदों भी पौरुषत्व तो प्रसंगात उपनिषद में पौरुषत्व तो आ जाएगा इन मंत्रों में भी इसलिए पाक्षिक पुरुष दोष जत्व संज्ञा पुरुष के वाक्य जो होता है मनुष्यों के वाक्य हमेशा दोष जन्य तो नहीं होता कभी कभी दोष जन्य होता है इसलिए पाक्षिक कहा हमेशा दोष युक्त वाक्य नहीं होता कभी कोई सत्य भी बोलता है बिना दोष दृदोष वाक्य भी बोलता है इसलिए पाक्षिक पुरुष दोष पुरुष जन्य जो दोष है पुरुष दोष जन्यत्व संज्ञा अप्रामाण्य फिर भी अप्राम्य आ जाएगा एक पक्ष में अप्रामाण्य आ जाएगा इसलिए तत्व न उपाध्य व्याख्यान करना इष्ट सिद्ध नहीं होगा इन मंत्रों के व्याख्यान करना इष्ट सिद्ध नहीं होगा इति आशंका ऐसा कहते हैं आक्षिक गोबर में दो नंबर की टिप्पणी है यहाँ पुरुष से मान मनुष्य दोष युक्त होने पर भी पुरुष दोषयुक्त होने पर भी वाक्य मात्र दोष तदोष प्रयुक्तत्व नियम असंभव सारे वाक्य में पुरुष दोषवत्व नियम नहीं है इसलिए कहा पाक्षिक संदिग्ध पुरुष दोष इत्ये संदिग्ध पुरुष संदिग्ध अवस्था में है पुरुष दोष आ सकता है उसमें। इसलिए व्याख्या हो नहीं सकती भाष्य में कहते हैं पूर्व पृष्ठ विभाष्य विद्या संप्रदाय कर्तृपारंपरिय लक्षण संबंध आदा आदमी संबंधम आदो एवा इस उपनिषद के ना पुरुष कर्त तो दोष नहीं आएगा इसमें पौरुषित तो दोष नहीं आने वाला क्यों नहीं आता है अश्या उपनिषद है इस उपनिषद का उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए अश बोला इसका इस उपनिषद का विद्या संप्रदाय का पारंपरिय लक्षण विद्या के जो संप्रदाय कर्ता का परंपरा बताएंगे विद्या के कर्ता को नहीं बताएंगे उपनिषद के कर्ता को नहीं बताएंगे केवल ज्ञान के परंपरा के ले जाने वाले शिष्य परंपरा दिखाएंगे शुरू में यहां ऐसा क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस विद्या को अपने ज्येष्ठ पुत्र अथरवा के लिए कहा अथरवा ने अंगी को कहा अंगी ने अंगिरस को कहा फिर उन्होंने भारद्वाज भारद्वाज के पुत्र सौनक को कहा इत्यादि जो भी आएगा परंपरा को बताएंगे ये ने इस विद्या विद्या संप्रदाय संप्रदाय के के कर्ता का परंपरा संप्रदाय कर्ता का परंपरा को बताएगी। विद्या कर्ता का नहीं विद्या के संप्रदाय परंपरा कर, बताने वाले की परंपरा लक्षण संबंध आदो एव आवय उसी के लिए प्रशंसा के लिए स्वयं श्रुति स्वयं बोलेगी इस विद्या की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई विद्या किसके द्वारा किसको मिली किसके द्वारा किसको मिली कहां तक आई ये चर्चा करेंगे ये ऐसा ठीक है देखिए विद्याया या संप्रदाय प्रवर्तक पुरुषा न तो उत्प्रेक्ष यही है विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं पुरुष मनुष्य विद्या के परंपरा के कर्ता बनते हैं परंपरा चलाने वाले हैं न कि उपनिषद के निर्माता नहीं है कोई जो उपनिषद गुरु ने सुना वही शिष्य को सुनाया फिर उसने शिष्य को सुनाया इस परंपरा से चली है बनाया किसी ने भी नहीं है अनादि है अपरिषे है की कहा विद्या या संप्रदाय प्रवर्तिका एवं पुरुषा ये विद्या है विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक है परंपरा चलाने वाले प्रवर्तक है पुरुष जितने भी हैं न तो उत्प्रेक्ष या निर्माता अपने कल्पना से निर्माण करने वाले नहीं जैसे अन्य पुराण आदि काल्पनिक का, है जैसे रिकल्पना की है सभी श्रुति स्मृति आदि जितने पुराण आदि कल्पना होती है किसी न किसी के द्वारा लेख होता है क्यों तो वेद का लेखक नहीं होता तो उत्प्रेक्ष कल्पना से निर्माता नहीं है कोई नहीं है इसका एक कहा पड़े संप्रदाय प्रवर्तक कहा तीन नंबर है ना माने उपदेश संप्रदाय माने उपदेश के परंपरा को चलाने वाले हैं गुरुशिष परंपरा चली उपदेश चलाने के लिए वेद को बनाया नहीं किसी ने वेद को किसी ने बनाया नहीं है केवल परंपरा से चलते रहे ऐसा दिखाया ये का। ना तो उप्रेक्षा निर्मात आ रहा है चार नंबर कल्पना उत्पेक्षा मैंने कल्पना से बनाया हो किसी ने आ, अपने बुद्धि से बना लिया हो लेखक ने लिख दिया हो ऐसा नहीं है ये कहा आगे टीका में कहते हैं संप्रदाय कर्तृत्व को भी न अधुनातर ये अनाश्वास किंतु अनादि पारंपरियागत हम देखो संप्रदाय कर्तृत्व तो कहां से चल पड़ी होगी आजकल किसी ने एक दो पीढ़ी से चली होगी ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए एक दो पीढ़ी पहले से चल पड़ी हो किसी ने किसी को बता दिया फिर किसी को बता दिया ऐसा भी नहीं है ये कहना चाहते हैं संप्रदाय कर्तृत्व भी ये विद्या के जो संप्रदाय करता है इसका भी न अधुनातन ये कर्तित्व भी आज के नहीं अधुनातन ना आज के नहीं है ये ये न अनाश्वास से जिससे अविश्वास व्यक्ति में आ जाएगी ये दो चार पीढ़ी से चल पड़ा है परंपरा चल पड़ी हो ऐसा भी नहीं है दो चार पीढ़ी से चल पड़ी हो अविश्वास आ जाए ऐसा भी नहीं है किंतु दि पारंपरियागत अनादि काल से चल पड़ी है यह परंपरा क्योंकि ब्रह्मा जो, जो सबसे पहले हुए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए कहा और उन्होंने अंगी के लिए कहा अंगी ने अंगिरस को कहा इत्यादि चर्चा आएंगे आगे इसके परंपरा को बताएंगे त तो, तो अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या प्रकाशन समर्थ उपनिषद समर्थ उपनिषद पुरुष संबंध संप्रदाय संप्रदाय कर्तृत्व कर, पारंपरिक लक्षण तम आदो आह इत्याह इत्याद तो इसलिए अनादि प्रसिद्ध जो ब्रह्म विद्या प्रकाशन है अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म उसके जो विद्या है ब्रह्म का ज्ञान उसके प्रकाशन में समर्थ उपनिषद जो है पुरुष से संबंध उस उपनिषद का इस बने व्यक्ति के साथ संबंध उपनिषद का जो श्रोता है वक्ता है उसके साथ संबंध पुरुष संबंध संप्रदाय कर्तव तो पारंपरिक लक्षण इस संबंध क्या है उपनिषद का और ये जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले के साथ क्या संबंध होगा परंपरा संबंध है और क्या है? एक ने दूसरे को बताया दूसरे ने तीसरे को बताया इस तरह से चल रहा है यह यही है संप्रदाय कर्तृत्व तो पारंपरिक लक्षण संबंध ये लक्षण है संबंध है एवं ताम आदो एवं आह इत्याद तम मान संबंध संबंध को पहले ही श्रुति कहती है इस उपनिषद में पहले संप्रदाय परंपरा को बताएंगे किसने किसको दिया फिर उसने किसको दिया हाँ. अन्य उपनिषदों में संप्रदाय परंपरा को अंतिम में चर्चा करेंगे किंतु इस उपनिषद में शुरू में ही चर्चा करेंगे संप्रदाय परंपरा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को कहा ब्रह्मा देवानाम प्रथमो बबू व इत्यादि आएगा मंत्र तो अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए बताया अथर्वा के लिए अथर्वा अंगी को बताया अंगी ने अंग बताया इत्यादि आएगा एक ठीक हाँ है देखें विद्या संप्रदाय कर्तित्व में पुरुषार विद्या के संप्रदाय कर्तृत्व ही पुरुष में है विद्या बनाने वाले नहीं है संप्रदाय परंपरा चलाने वाले हैं पुरुष जितने भी हैं उपनिषद को बनाने वाले कोई नहीं है पहले से ये अनाधिकाल से उपनिषद है ये मंत्र है तो उनकी परंपरा को चलाने वाले बने हैं सारे के सारे न कि बनाने वाले कोई एक विद्या संप्रदाय कर्तृत्व में विद्या विद्यातृत्व नहीं माने उपनिषद कर्ता नहीं है कोई पुरुष विद्या करता नहीं है किंतु विद्या के संप्रदाय परंपरा परंपरा को चलाने वाला ही है मात्र है इसी में कर्तृत्व है ये कहा आगे प्रश्न उठता है यथा विद्या पुरुष संबंध तथा वो यदि पुरुष संबंधों विपक्षित जैसे ज्ञान का पुरुष के साथ संबंध है ठीक है ज्ञानोपदेश करते हैं ज्ञान को उपदेश को सुनते हैं पुरुष के साथ संबंध है तो यथा विद्या या पुरुष संबंध जैसे मनुष्य में संबंध है पुरुष के साथ संबंध है विद्या का ठीक इसी पर तथा ही वो उपनिषद होगी उपनिषद मंत्र का भी वैसे ही हो होगा जैसे ज्ञान का संबंध होता है वैसे उपनिषद का भी होगा संबंध उपनिषदों की यदि पुरुष संबंधों विपक्षिता यदि पुरुष के साथ संबंध मानेगे उपनिषद को भी मानेंगे तो स्थिति में पौरुषत्व तो परिहार आय तरही तब फिर पौरुषत्व तो दोष को हटाने के लिए क्या होगा तो कहते तथा भूत पुरुष संबंध तथा भूत संबंध अभिधायक अन्य भवित उस सम्बन्ध को कथन करने वाला अन्य व्यक्ति होना चाहिए पुरुष और उपनिषद से अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति को होना चाहिए माने संबंध कथन करने वाला तीसरा व्यक्ति आना चाहिए यह शंका है तरी तथा संबंध उपनिषद का और पुरुष के साथ संबंध बताने वाला कथन करने वाला कथन करने के लिए अन्य भवितव्य अन्य व्यक्ति होना चाहिए स्वयं व स्वसंबंध विधायक तो स्वृत्ति प्रसंग उपनिषद अपना संबंध बतलाने लग जाएगी पुरुष के साथ संबंध बताने लगे तो सुवृत्ति ये दोष आ जाएगा अपने आप में रहना स्वयं को स्वयं में रहना दोष आ जाएगा अन्य व्यक्ति होना चाहिए बदलाने वाला स्वयं वायक स्वयं ही अपना संबंध का कथन करने लग जाए उस स्थिति में स्वब्रत्ति प्रसंगा, स्वब्रत्ति हो जाएगा, कर्म तो दोष आएगा ये कहते हैं इतिहास है? है। स्वयं आतुत्यर्थम का प्रशंसा के लिए स्वयं संबंध बताती है स्तुति ये कहा भाष्य कहा था स्वयं स्तुत्यर्थम प्रशंसा के लिए देखो ये इतने बड़े महापुरुष ने कहा और किसको कहा अपने बड़े पुत्र को कहा अपने पुत्र को हितोपदेश कोई करेगा अनिष्टोपदेश कोई नहीं करेगा मैंने ब्रह्मा जी ने अथरवा अपने ज्येष्ठ पुत्र को कहा करके इतने महा बड़े पुरुष देने वाले और लेने वाले है अथर्वा जैसे ऋषि इतने महिमा ईष्पनिषद मा, के बतलाने के लिए है ये बताया ये कहना चाहते हैं ये कहा स्वयं व्यवस्थित ये उत्तर दिया था अच्छा ठीक है टिप्पणियां हैं पांच और छह और सात पांच में कहते हैं अन्य ने भगत जैसे गीता के चतुर्थ चतुर्थ अध्यापिक कहा इवं विभते योग मनोरिक्षा कवे प्रवृत इत्यादि कहा मैंने इस योग को विभस्वान सूर्य को बताया था किस समय विभस्ते योग विभस्वान के लिए कहा था सूर्य ने मनु को बताया था मनु ने इक्श्वा को मनु को इत्यादि करके चल पड़ी थी परंपरा कहा था इसी प्रकार भगवान ने कहा वहां माने इसका संबंध दिखाया उनके साथ इसी विद्या का संबंध इक्श्वाद आदि के साथ संबंध दिखाया किसने दिखाया भगवान ने दिखाया तीसरे हो गए संबंध है सूर्य का और ज्ञान का इमाम योगम प्रोत्तम अहम इस योग को मैंने उनको बताया था तो बताने वाले तीसरे व्यक्ति थे उस प्रकार यहां भी होना चाहिए तीसरा व्यक्ति है नहीं तो उपनिषद है और पुरुष है दो है तीसरा है तो सुवृत्ति दोष आएगा ये पूर्वाधि की शंका है एक योगम मध्यम ऐसा होना चाहिए संबंध बताने वाला तीसरा कोई होना चाहिए और स्वयं स्वयं को बोलेगा तो सुवृत्ति दोष आएगा कहते हैं स्वयं इत्यादि स्वपुरुष संबंध से स्व विद्या विद्या और पुरुष का संबंध को स्व प्रतिपादित्व यदि विद्या ही प्रतिपादन करती हो मान उपनिषद और उपनिषद का संबंध को उपनिषद ही प्रतिपादन करे तो क्या होगा तो पुरुष के प्रतिपादन करते हुए स्वस्या भी स्व प्रतिपाद्य अपना भी प्रतिपादन स्वयं कर जाएगी वो स्वयं प्रतिपादन प्रतिपादक और प्रतिपाद्य विषय एक नहीं होना चाहिए प्रतिपाद्य दूसरा होना चाहिए प्रतिपादक दूसरा होना चाहिए तो यहाँ एक ही हो जाएगा उपनिषद ही उपनिषद का प्रतिपादन कर रही है ऐसी स्थिति आ जाएगी सो में स्व होने से तो जब तो आत्माश्रय ज्ञान में आत्माश्रय दोष आ जाएगा स्वज्ञाने स्वश प्रतिपादकत्व ने जो अपने ज्ञान में अपना ही प्रतिपादन रूप से अपेक्षा है माने उपनिषद का प्रतिपादन कौन करेगा उपनिषद करेगा ऐसी स्थिति आ जाएगी एक यदा सां का व्यापार स्वयं, स्वयं में नहीं होता किंतु ऐसी स्थिति हो जाएगी वृत्ति माने व्यापार स्वश्य स्वस्मिन प्रतिपादक या व्यापार क्या है स्वयं का स्वयं में प्रतिपादन करना रूप व्यापार स्वयं का स्वयं में प्रतिपादन करना श्रुति ही अपने प्रतिपादन कर रही है ये व्यापार स्वश स्वस्मिन प्रतिपादकत्वात्मक स्वयं का स्वयं में प्रतिपादन करना रूप व्यापार है तथा एकत्र विरुद्ध कर्तिकर्म भाव प्रसंगो दोष <सा>।… एक ही व्यक्ति में कर्ता भी बने कर्म भी बने ऐसा नहीं हो सकता देवदत्ता देवदत्तम प्रवेशती ऐसा नहीं होगा देवदत्ता गृह प्रवेशती होता कर्म भिन्न होता है कर्ता भिन्न होता है दोष आ जाएगा एक ये ये ये पूर्वाजी ने कहा तो इसके लिए उत्तर दिया स्वयं भाष्य में कहा नशंसा के लिए कहा श्रुति ने स्वयं प्रतिपा कर रही है परंपरा के एक ग्रंथ की महिमा दिखाने के लिए इतने बड़ा महिमा वाले ग्रंथ है क्यों इतने बड़े ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बताया ऐसा कहने वाला मंत्रालय इसकी महिमा गरिमा बतलाने के लिए है एक कैसे तो भाष्य में गए महद्वी परम पुरुषार्थ पुरुषाधन गुरुणा आयासे विद्याबुद्धि प्ररोचना प्ररोचिताया विद्या प्रवृतेर एवं महद्दी परम पुरुषाधन ये जो उपनिषद है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ये परम पुरुषार्थ का साधन है मोक्ष उसका साधन है इसके द्वारा ज्ञान होगा ज्ञान से मोक्ष होगा परम पुरुष का पुरुषार्थ का साधन है क्योंकि धर्मार्थ काम चार पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ मोक्ष है तो ये एवं महद भी महापुरुषों के द्वारा परम पुरुषार्थ साधन गुरुणा तो आयास है न तो बहुत परिश्रम के द्वारा गुरुड़ा आया से न बहुत बड़ा आयास परिश्रम के द्वारा लब कहते हैं बड़े मुश्किल से प्राप्त किया है इस विद्या को कैसे कैसे लोगों ने प्राप्त किया है विद्या इति इस प्रकार से प्राप्त की हुई विद्या ऐसी विद्या है इस उपनिषद में यह बतलाने के लिए श्रोत बुद्धि प्ररोचना है ये श्रोता जो बैठे हैं इनकी बुद्धि में रोचकता लाने के लिए अरे हम भी सुने इतने महापुरुष ऐसे महापुरुष ने कहा ऐसे ऐसे महापुरुष ने इतने, महापुरु, इतने, महापुरु इतने परिश्रम के साथ सुनाई पड़ा क्योंकि यहाँ सौनक की चर्चा है कि महागृहस्त उनके पास फिर भी गए अंगीराजी के पास में जाकर अंगिराज इसी के पास जाकर बोलते हैं भगवान कश्मीर में कश्मीन विज्ञात भगवती इत्यादि प्रश्न करते हैं सौन सौ को महाशला ऐसा बोलेंगे महाग्रस्त हैं इतने बड़े ग्रस्ताश्रम चलाना उन्होंने फिर भी समय निकाल करके सौन अंगिराज इसी के पास जाकर के पूछेंगे कश्मिन्विज्ञात सर्वविद विज्ञात भगवती इत्यादि प्रश्न उठाएंगे उसी के ऊपर चर्चा चलना है तो ये महापुरुष के द्वारा महाद्वीप परम पुरुषार्थ साधन उन्होंने परम पुरुषार्थ का साधन समझाया इसको किन्होंने? ये सौनक जो महाशाला थे महागृहस्थ थे उन्होंने परम पुरुषार्थ का साधन समझाया आया सेना बहुत परिश्रम के साथ प्राप्त किया लब्धा ये उपनिषद प्राप्त किया उन्होंने बहुत परिश्रम करके प्राप्त किया है लब्धा विद्या ये उपनिषद जन्य ज्ञान प्राप्त किया कि श्रोत बुद्धि प्रयोजन हमारी बुद्धि में उत्साह बढ़ाने के लिए हम भी इसको पढें ऐसे ऐसे महापुरुष ने इसको बताया है और ऐसे महापुरुष ने इसको सुना है इसके द्वारा हमें भी मन में एक स्रोत सुनने की उत्सुकता जग जाए इसके लिए विद्या वही करो विद्या की स्तुति करते हैं उपनिषद ज्ञान की स्तुति करते हैं उपनिषद की स्तुति करते हैं यह स्तुत्या प्रलोचित आयाम विद्याम साहरा तो स्त्रुति का क्या अभिप्राय है प्रशंसा के माध्यम से जो प्रलोचित कर दिया उत्साह बढ़ा दिया ऐसे विद्या जो होती है उसमें आदर के साथ लोगों की प्रवृत्ति होगी पहले महिमा गा देंगे ऐसे ऐसी महिमा शुरू में गाएंगे यहाँ ऐसे ऐसे महिमा गाएंगे ऐसे महापुरुष से आरंभ हो गई है और ऐसे महापुरुष ने सुना है इत्यादि दिखाएंगे तो ये, ये होगा स्तुति से जो प्रलोचित हो माने उत्साह बढ़ जाए लोगों में विद्या या विद्या में उत्साह बढ़ने पर सादरा प्रवर्ते रह श्रोता रहा श्रोता लोक आदर के साथ श्रोताओं की प्रवृत्ति होगी इसके लिए प्रवर्तेरण लेकर के ऐसा कहा एक नंबर की टिप्पणी इति प्रवर्ते प्रवर्तेर मुख कह के मुमुक् मुखक्ष लोक की प्रवृत्ति हो ऐसे सुनने पर ऐसे महापुरुष के द्वारा उपदिष्ट है परंपरा से आई है और सौनक जैसे महापुरुष ऐसे अंगिरा जिस के पास जागर इसको प्राप्त किया है और छोटे मोटे व्यक्ति ने सोना सोन को महाशाला ऐसा आएगा महागृहस्त है वो इतने बड़े गृहस्थ आश्रम को छोड़कर त्याग करके इस उपनिषद के पीछे पड़े हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए ऐसे श्रोताओं की बुद्धि में प्रवृत्ति होगी क्योंकि होगी मुमुक्षों की प्रवृत्ति होगी इसके लिए कहा मुखक्ष में तथा च अधिकार प्रदर्शनम अने संपत्ति दिमाग इसलिए क्या होगा अधिकारी अधिकारी प्रदर्शन इसके द्वारा अधिकारी का प्रदर्शन दिखाया समझ रहा हूं यहां श्रोता कौन होंगे मुमुक्ष लोग श्रोता होंगे अधिकारी अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन चार अनुबंध होते हैं ग्रंथ के यहां अधिकारी का सूचित कर दिया अधिकारी कौन है मुमुक्षु हैं भुमुक्ष इसके अधिकारी नहीं है मुमुक्षु लोग हैं जो धर्म अर्थ काम चाहते हैं वो इस उपनिषद के अधिकारी नहीं है मोक्ष चाहते धर्म स्वर्ग आदि के लिए चाहेंगे अर्थ इसी लोक के धन चाहने वाले धर्मार्थ काम विषय भोगने की इंद्रियां जो हमारे समर्थ हों वो चाहने वाले को काम कहा ऐसे धर्मार्थ काम ये तीनों चाहने, तो चाहने वाले अधिकारी नहीं होंगे इसके तो मोक्ष चाहने वाले संसार से विरक्त हैं वो अधिकारी होंगे सूचित हो गया ये अच्छा ठीक है देखें कहते हैं कि विद्यास्तुतात्पर्यात् न सुवृत्ति दोष यहां पर उपनिषद उपनिषद की चर्चा करती है करके जो कहा क्या है विद्या की स्तुति में ज्ञान की उपनिषद जन्य ज्ञान की स्तुति में तात्पर्य है इसे सुवृत्ति दोष नहीं लगेगा विद्यास्तुतात्पर्या इसका तात्पर्य ज्ञान की स्तुति में है इसलिए न सुवृत्ति दोष इत्यर्थ सुप्रति दोष आने वाला नहीं कहा आठ नंबर की टिप्पणी सुप्रीति दोष तात्पर्य विषय भूत अर्थी संभव है जब तात्पर्य विषय भूत अर्थ है तो आत्माश्रय आदि नाम दोषत्व तो आत्माश्रय आदि दोष तभी आता था अगर तात्पर्य विषय भूत को अर्थ होता तो प्रकृति स्वश्य प्रत्यक्षण में होगा यहाँ पर स्वयं का ज्ञान स्वयं हो जाता है यहाँ पर कोई तात्पर्य लेना नहीं पड़ता होने से न स्व प्रतिपादन है अपराध प्रत्यक्ष स्वयं होता है इसलिए स्व प्रति तात्पर्य नहीं है प्रत्यक्ष है मात्र विषय तात्पर्य जो तात्पर्य जो है स्तुति मात्र का विषय करता है इसलिए कोई दोष नहीं आएगा ऐसा बता दिया <coughs> अच्छा ठीक <coughs> है स्तुतिर्वा कि मार था फिर ये विद्या की स्तुति किस लिए करना प्रशंसा क्यों करना ऐसे महापुरुष के द्वारा आरंभ हुई और ऐसे महापुरुष ने प्राप्त किया ये यहाँ बदलाना चाहेंगे परंपरा का संबंध पर दिखाना चाहेंगे परंपरा का तो क्यों करना कि श्रोत बुद्धि प्रलोचना है श्रोताओं की बुद्धि में उत्सुकता लाने के लिए भाष्य में कहा था श्रोत बुद्धि प्रलोचना श्रोताओं की बुद्धि में देखो इतने महापुरुष ने बताया ऐसे महापुरुष ने बताया ऐसे महापुरुष ने प्राप्त किया बहुत अच्छी चीज है ऐसी बुद्धि में बैठ जाए तभी इनकी प्रवृत्ति होगी जब तक इष्ट बुद्धि नहीं आएगी तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी इदम मधिष्ट साधन प्रवृत्ति के कारण ये मेरे इष्ट का साधन हो आए ऐसी बुद्धि न बने तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी तो श्रोताओं की बुद्धि की प्रवृत्ति करने के लिए सब सबसे पहले संप्रदाय कथन करते बताया अच्छा ठीक प्रवर्तेरन यदि पाठो युगता है ये जो तो भाष्य में पहले रहा होगा प्रवर्ते ऐसा पाठ रहा होगा परस्मय पति पाठ रहा होगा अभी तो प्रवर्तेरण भाष्य में ही है टीकाकार बोलते हैं जो प्रवर्तेरण भाष्य में है उसी के टिप्पणी में कहा प्रवर्तेरन पाठ हो युक्त वो बोलते हैं प्रवर्तेरन ऐसा पाठ ठीक होता क्योंकि वृत्त धातु आत्मने है तो पहले भाष्य में ऐसे पाठ रहा होगा परस्मयपति पाठ रहा होगा प्रवर्ते ऐसा रहा होगा टीका लग सकती है वृद्ध धातु और आत्मनिपति देखते वृद्ध वर्तन धातु आत्मापति बर्त बनता है इसलिए प्रवर्तयरण ऐसा पाठ ठीक है कहा यहां तो भाष्य में बना दिया है प्रवर्तयरण पाठ बना दिया तो इसके फिर टीका में टीका की आवश्यकता नहीं इसके लिए ऐसा है विद्या बोलते विद्या का जो प्रयोजन है मोक्ष है त्म विद्या का क्या प्रयोजन है मोक्ष संसार से मोक्ष होना अपने आप स्थित हो जाना मोक्ष माने कोई लोकांतर में जाना नहीं अपने आप में स्थित हो जाना <laughs> अभी हम दूसरे में आश्रिता हैं शरीर में बैठे हैं तो अपने आप में स्थित होना विद्या विद्या का जो प्रयोजन है क्या प्रयोजन है मोक्ष प्रयोजन है तदेव अशनिषदोपी प्रयोजन इस उपनिषद का प्रयोजन भी वही है मोक्ष ही प्रयोजन है संसार प्रयोजन नहीं उपनिषद का ये उपनिषद पढ़ने का मतलब मोक्ष चाहने वाले पढ़ेंगे तो ये कहा विद्या या प्रयोजन ज्ञान का जो प्रयोजन होगा आत्मज्ञान का तदेव वही प्रयोजन अशिया उपनिषदों की प्रयोजन वही प्रयोजन इस उपनिषद का भी वही प्रयोजन है मोक्ष ही प्रयोजन है भविष्यति वही होगा यदि अभिप्रेत्य विद्या या प्रयोजन संबंध विद्या का प्रयोजन का संबंध दिखाते हैं प्रयोजन के साथ विद्या का प्रयोजन मोक्ष के साथ क्या संबंध हो सकता है ज्ञान का वो दिखाते हैं क्योंकि ज्ञान का जब प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो उपनिषद का भी वही प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा एक ही होगा इसलिए पहले विद्या का प्रयोजन का संबंध बता विद्या का और प्रयोजन का संबंध दिखाते हैं एक प्रयोजन इत्यादि है प्रयोजन न तो प्रयोजन के साथ विद्या का क्या संबंध है ज्ञान का संबंध प्रयोजन मोक्ष प्रयोजन है न तो विद्या जो प्रयोजन है मोक्ष उसके साथ तो विद्या का साध्य साधन रक्षण संबंध विद्या है साधन और मोक्ष है साध्य साध्य साधन रूप संबंध होगा विद्या का और मोक्ष का साध परस्पर संबंध साध्य साधन लक्षण संबंध माने साधन है विद्या और साध्य है मोक्ष प्रयोजन है नयोजन मोक्ष है आत्म इस उपनिषद जन्य ज्ञान का फल मोक्ष है प्रयोजन मोक्ष है प्रयोजन प्रयोजन के साथ उपनिषद में कहेंगे हृदय ग्रंथि चिद्यंते सर्व संया चाची करवाणी तस्वीर दृष्टि बराबरी इसी उपनिषद में कहेंगे विद्या का प्रयोजन सिद्ध कर देंगे प्रयोजन के साथ संबंध कहेंगे प्रयोजन क्या सिद्ध होगा विद्या से सारे हृदय के ग्रंथिया जो तादात में जड़ चेतन की तादात में समाप्त हो जाएंगे हृदय सारे ग्रंथिशय नष्ट हो जाएंगे मैं आत्मा होंगी नहीं हूँ मैं मनुष्य होंगी नहीं है सब नष्ट हो जाएंगे चाष्य कर्माणी प्रार्भ इतर कर्म जितने भी है सब नष्ट हो जाएंगे तस्मिन दृष्टि पराबर है जो पराबर परमात्मा है उसके दर्शन करने पर ऐसी स्थिति होगी ऐसे बताएंगे विद्या प्रयोजन के साथ संबंध स्वयं कहेगी विद्य हृदय ग्रंथि के द्वारा कहेगी एक का, <coughs> संसार कारण निवृत्ति ब्रह्म विद्या पूर्वादिशंका कहता है महाराज ब्रह्म ज्ञान का फल बताया आपने संसार की निवृत्ति कारण संसार की निवृत्ति वाला आत्मज्ञान होगा तो संसार की निवृत्ति होगी ये फल यदि हो तो शंका है पूर्वाधिकार संसार कारण निवृत्ति और ब्रह्म फलम चेत यदि चेत यदि संसार कारण के निवृत्ति संसार के कारण है अज्ञान उसकी निवृत्ति ब्रह्म का फल है यदि है संसार का कारण अज्ञान जब तक अज्ञान है तब तक संसार चलना है उस अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म का फल यदि है तरी अपर विद्या विद्यवत निवृत्ति है अपर उपासना कर्म से उसकी निवृत्ति हो जाएगी अपर विद्या से या पर, अपर विद्या और पर विद्या दो विद्या की चर्चा होनी है अपर विद्या के द्वारा ही संसार के कारण की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान नाश हो जाएगा पूर्वादि की ठीक है संसार कारण संसार कारण की निवृत्ति संसार के जो कारण है अविद्या उसकी निवृत्तिर ब्रह्म विद्या का फल है यदि तो तरह अपर विद्या एवं अपर संसार के कारण की निवृत्ति होने से अज्ञान की निवृत्ति होने से निवृत्ति है संभव उसके संभव होने से अपर विद्या से हो जाएगा कर्म करते रहेंगे और उपासना करते रहेंगे नष्ट हो जाएगा क्या होने संभात न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशक उपनिषद व्याख्या फिर इसके लिए उस संसार के कारण के निवृत्ति के लिए तदर्थम फिर संसार कारण अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या प्रकाश का जो ब्रह्म विद्या के प्रकाशन प्रकाश करने वाले जो उपनिषद की व्याख्या है न व्याख्या उसकी व्याख्या करना इष्ट तो नहीं अपर विद्या से हो जाएगा संसार का वृद्धि हो जाएगी मोक्ष मिल जाएगा तो फिर ये परमात्मा ये इस उपनिषद की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं वो तो कर्मकांड से हो जाएगा कर्म और उपासना से हो जाएगा ऐसी शंका करके कहा व्याख्या करना इष्ट तो नहीं ऐसी शंका करके कहते हैं करके बोलते हैं कहा अत्र अपर शब्द वाच्य आया ऋग्वेद आदि लक्ष्मण आयाम अपर विद्या शब्द ऋग्वेदेद सारे इतिहास पुराण सब अपर विद्या पे लेंगे इनका जो विषय होगा ज्ञान कांड को छोड़कर कर उपनिषद भाव को छोड़कर के सारे के सारे शास्त्र अपर विद्या में आएंगे माना संसार देने वाले सारे शास्त्र ऐसा बताएंगे मोक्ष देने वाले नहीं मोक्ष देने वाले केवल आत्मज्ञान जो उपनिषद से होगा ऐसा बतलाना है अत्री उपनिषद में इस मुंड में, में अपर शब्द वाच्य है अपर विद्या विद्या और दो की चर्चा होनी है जिसमें अपर शब्द का वाच्य होगा अपर विद्या का वाच्य ऋग्वेद आदि लक्षण सामवेद अथेद सब अपर विद्या में लेंगे सारे मानी कर्म और उपासना को बताने वाले सब संसार देने वाले उनका परिणाम संसार होगा कर्मों का मोक्ष है मिल रहा विधि प्रतिषेध मात्र खाली विधि और पर निषेधनो दो वाले सब अपर विद्या ये ये करो ए मत करो दो करो पाप मत करो मत मत दो पुण्य पाप विधि और निषेध परक बात वाक्य है सारे के सारे इनमें विद्याम ऐसी विद्या है अपर विद्या इनमें संसार कारण अविद्या संसार का कारण जो अविद्यादि है इनके निवृत्ति का कारण दोष के निवृत्ति का कारण नहीं हो सकते कारण तो नहीं रहेगा ही इन अपर विद्या में संसार कारण जो अविद्या दोष तो है अविद्या काम करना दोष हैं संसार के कारण हैं उसके निवर्तक तो नहीं है इन विद्या अपर विद्या में नहीं है यदि स्वयं वक्त स्वयं कह करके अपर विद्या संसार ही पाएगी मोक्ष नहीं दे सकती अविद्या नष्ट नहीं कर स्वयं कहकर उसके पश्चात पर विद्या की चर्चा करेगी यहाँ सर ऐसा कहा समय हो गया है रखते ओ भद्रं कर्णे श्राम भद्रम पश्येम्षवी स्थिर सुधनों वीरशेमितमधायु शाति शाति सा